श्री श्री श्रीरामकृष्णकमृत तृतीय परेद नितलीलायोग परतत्व पूर्णाहता व्यवहारिकपंच से चात्म्य चा अपराहका वैद्य समृत वैद्यपुत्र तथा हेमचंद्रो वैद्य सह सत नरेन्द्रादय भक्ता अभी समुपस्थिता सी श्री प्रभु रसी अमृतेन सह आलपति पृछति तब किवती अभी चवस्था कीदृशी जानस मनोभवती तैलधाराईव अनिया चिंता ईश्वरी नान्या का चिंता त आया सी प्रभु सर्वस आलपतिमकृष्ण वैद्यम प्रति तव पुत्र अवता न अंगीक तद उत्तमम तदम अंगीक तव पुत्र उत्तम तथा नैत बोमबई देशीय सहकार पदपे अम्लाम्रम फलती तरह ईश्वरे कियान है यस्य ईशे मती सो मनुष्य मनुष्य तथा मान्बी अवधानम अवधानं।, अवधानं अस्त चैतन्यम अस् यो निश्चा एव सत्य अंतर सनावधव न गणय तत को दोष ईश्वर तथा सकलं जीव जगत एत एत एव सकल यथा एक तथा तस्य महाजनाथ एवं अस्ती चतुर पुनह यत्र तत्य शक्ति अस्ती। यत एव अस्थ अवतरातर्वशतिवतारा पुन असंख्याताशेषक्ति प्रकाश त्रव अवता मम मत सर्वं स एव सवृत्त तथा मलुर बीजारम मिल्विद्यीला यीला सब नित्य नि कवला लीला दुर्गया लीला अस्त अतीथ्य अतिथ्य निपगमन संभव अहंता बुद्धि यत्तिषति तबीला अतिथ्य गुम न शक्य नेति नेति ध्यान योगे निक्य पर कि परतक्त नक्यवधम मलुर वैद्य राम उत्तरामकृष्ण कचो निर्विकल्प अस्ति यदा समाधि भंगो निर्विप्माधौ अस् सभंगो कशन पप्रक्ष पश्यस कच उवाच यत जगत पशा यगत्तृतम इव अस्त सीपूर्ण युपी सर्व संवृत्त एक मध्यतः किं त्यक्ष किम इती न अपि किं ग्रहीसमेंटे नीचे जानस नृत्य लीलाकृत दासभाव हनुम साकार निराकार साक्षात्कार दासन भक् आसीत मणिस्वगत नृत्य लीलाईतिवैम ग्राह्य जार्म देशे वेदात प्रचारा प्रभृति पाशात विपस्िता कचिदेत मत किंतु श्रीप्रभुणाभाी सर्वत्याग काम कांचन त्याग नवती चेत निला साक्षात्कार नवती यगी पूर्णतः अनासक्तित हेगेला विद्यो विशिष्ट भेद पशा चतु परेद प्रभु श्रीरामकृष्ण तथा अवतारवादः अवतारवाद स्वतंत्रेच्छादृष्ट समय वैद्यो ब्रवीति ईश्वर अस्मा दृष्टवा सृष्टवा किंच अस्कंस आत्मन अनोन्नति क्यों अपरस्मा गरीयान एक वचन सह अंगीकर्तम नईति अतः अवतार न गणयती वैद्य अनोन्नति सा यदि न सै तरी पंच सप्तर्षा जीव्वा की उदंधन विधा अवतारुन कनुष्यो विन्मूत्र आम परम पर ज्योति अतिमुष्य प्रकाशते तस्वीर गिरीश सहाँ भाव ऐश्वर ज्योति न दृष्टि वैद्य उत्तरदना पूर्व किंचितिधी भाव सयती समीपत एक मित्रम उपब आसी उपाशु किंचि उतवा वैद्यता प्रतिबिंब विना किमें न दृष्टि गिरीश अहम तदलोकयामी अहम आलोक श्री श्रीकृष्ण अवतार प्रमापय्या अकर्तन विधायामी विकारिणो रोगिण एक वचार पूर्ण जाने सति विचार अवरुकते श्रीरामक एक आलप्यकमें न एक विकारिणो रोगिण कलना विकार रोगी अबीत है बृहत्कुंभ मित जल पायामी एकदन भक्षिष्या दैद्य अवदत अस्त अस्त भोक्षसी आप्तपथ्यो यद्यसद विधाते यद्त घृतनिश्रूयते तप्ते सति न पुनः शब्दों से याद मन स्वर ताद इक्षसे अहम दृष्टवान महाजन चित्रम दृष्टान महाजनगृह चिंत्र भक्तगेह देवता लक्ष्मण अवादी रम यदेव तर कोक राम अवादीत भ्रे ज्ञानमस्त अज्ञानम से आलोकबोध अस्त तमिश्रा बोध अस्त अतो ज्ञाजरो विशेषण ज्ञाते चेत सा भवती। एतत एतत एव नाम विज्ञान पादे कंटकभेदे सी अपरमे एक कंटकम्य आने आनीय तत् कंटक उत्परम कंटकदय परतज्य ज्यान-कंटकेन ज्ञानकटक अज्ञानक उद्ध्य ज्ञानाज्ञानकटकद्वयम परतक् पूर्ण ज्ञान सलक, सलक्ष संलक्षण विचारो ुते यद्वासम अतप्ते सती घृतलव वैद्य पूर्णज्ञति कर्व ईश्वर तहि मसवृत्ति कथमु कुरुषे पुन एते एव वा एत्य तव सेवाम कुर्वन्ति कथम तूषि कथम न ठसी श्रीरामकृष्ण सहाँ जलम इस्थिरम स्थिर सद्पिज आंदोलित सद्पी जलम सतरंगम जलम सद सद विचार शक्ति वा वधोरनो नारायण अपर एको विषयः आधोरणनारायणस्य वचनम् एव वा न शृणोमि गुरु कथं गुरुशिष्यम् अबाधीत् सर्वं नारायण इति उन्मत्तो गज आयाति शिष्यो गुरु गुरुवचसि विश्वासम् आधाय ततो न अपससार गजोपि नारायणः अधोरणस्तु चित्कुर्वन् अबाधीत् सर्वे अपसरन्तु शिष्यो न अपससार अस्तितम उत्थाप्य भूमौ निक्षिप्य आगात प्राणा न गताः मुखे वारं वारं जलप्रक्षेपेण संज्ञोद्रेको जातः यदा पप्रक्ष कथं त्वं न अपसृतवान् असि सः अवदत् कथं गुरुदेवो यतः अवादीत् सर्वं नारायणः इति गुरुः अवदत् तात् आधा आधोरणनारायणस्य वचः कथं न अभिनन्दितम् स एव मन शुद्धा बुद्धि भूत अतरस्ह यं स यंत्री अहम गृहम सा स गृह सधोरण नाराण वैद्य अपरमे एक वच् तरी कथम ब्रुसे एकमय श्रीरामक यदंता घट अस्त होती चिंतताम महासमुद्र परिपूर्णो ध्वाधो भाग ते एको घट अस्त घट से अंतर्बे चेद यता न एका कारता न जायते स सब अहंता घट दक्षिव अस्त अहम कैद्य परमेत यदृशे एक कि अच्छो वाच्य सके अस्मासुक्रीड़ा कौती गिरीश महाशय कथम ज्ञातवा अस्त चातु नीरामकृष्ण सहास्यंता सक्षित्रीड़ा तस्ला क्यचि राजत्र परम क्रीडं कोपी मंत्री कोप प्रहरीजपुत्र सन्हरी भावाभिन क्रीडा कौती वैद्यम प्रति शुणु तत्मसाक्षात्कार तरी स्वीक तत्त्कारा सर्वे संशया अत्र पिता ज्ञान योग तथा श्रीरामकृष्ण वैद्य सर्वे सन्देहा अपयंती कुत श्रीरामकृष्ण मत एक पर्यत शुवा ज्ञात तत अ शुश्रूष से चेतपातकादनी तम प्रक्षसी कथम सवस्त्रो भिषव द्रोण मत तंडुल दाँ शनोतिलशुल्क यदि दिए सैदा कर्ता ज्ञापनीय वैद्य तुषि ठति अस्तु तोभ्यं विचारो रोचते किंचि विचारे शुणु ज्ञानो मते अवता अर्जुनम अवदत वता अवतार दृशे तां एक वस्तु दर्शा ऐहि द्रक्ष्यसी अर्जुन सह अगछत कीयत दूर गर्जुनम अवादीत किलोकयस अर्जुन उक्तवाहृक्ष कृष्णा जमूफला स्तवकब्दा सी श्रीकृष्ण अवदत् तत्ष्ण जम्बूना किंचित उपसृत्य पश्यजुन अप्य स्तवकाे कृष्ण फलिता सी कृष्ण अवदत इदानम दृष्टान असी मत्सदा किय कृष्ण फलिता सी कबीरदा कृष्ण प्रसंग अवादीत गोपी नाम कर धनिना स्व गोपीना कर्धनिना यावद एव अग्रत तावद एव भगवत उपाधिम न्यूनतया दक्ष्य भक्त प्रथम तो दृष्टान दस भुज भूयसा भुजा अग्रसरो भूत ददर्श्भुज भूज भुजा अभी अग्रसरो भूत अपश्य द्विभुज गोपाल अग्रसरो यवद अग्रसरोसते भूय अग्रसर अभवत्दर्शन कोपी उपाधि नस्त किंचितिथ् वेदावर शुणु एक नृपतिम अभी कचन माया प्रदर्शनार्थम आगत किंचितिद अवसरण परृ नृप अपश्य कशन आरोह आगछति अश्व आडंबरवेश शस्त्रस्त्रह सर्वे सभ्या तथा नृपो विचारियतभ्यंतरे सत्य किम अश्व तो सत्यो न देशाद्र श्राण्स अतः सत्य सत्यमश्यद आरोकी दंडा अस्थो ब्रह्म सत्यम दिखत मिथ्या विचारे प्रवर्तमें क्या स्थायी ना वैद्य अत्र अम असमति नी सं तथा श्री श्रीरामकृष्ण परम अयम भ्रमो न अनायास नपैति ज्ञा परम वर्तते स्वप्ने व्याघ्र दृष्ट स्वप्नभंगा परम हृदय वेपते चौर चोरि क्षेत्रम आयाता पातालमूर्ति मनुष्याकारा निर्माय स्थाता अस्त नार्थम चौरा कथम अवे न शक्ति समीपतो गत्वा गश्य पलाल प्रति आगम्यता अवदतना तथा ते आगे नेक्ष कंपते तदा भूमौ चिंत्र स्म वद आसी एक किमी न एक किम ने वैद्यसम उत्तम वचनम श्रीरामक सहास्यम आम कीदे वचन वैद्य उत्तम श्रीरामकृष्ण साधुवाद देह वैद्य किं तम न बुध्यसे मनसो भाव अभी चयंता क्लेश्रष्टुमस् सहाँ न भो मूर्खकृत किंचि ब्रूहि विभीषण लंकाया नृपो न नछत अवदत राम वास्र नृपो भूत कि अवदत विभीषण मूर्खाण कृते नृपो ये वदी तैया एक सैवा कृता तव कि ऐश्वर्य जात शिक्षा नृपति वैद्य अदृशो मूर्ख क शे राम नभो अस्ति निर्जा श्रीरामकृष्ण सहाजा लगुशंबुका सी साम हाष्यम